saw ben kechu छोड़ नमस्कार नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है चले साहब पिछले हफ्ते हम लोग बहुत गहमा गहमी गरमा गर्मी इन सब चीजों में मशगूल थे अरे भाई देश की बात थी देश का हाँ सवाल हाँ सवाल ये इतना नहीं है मगर बुखार कृत्य हुआ था पहलगाम में बिल्कुल सही हम तो, लोग खोले हुए इसलिए पिछले हफ्ते हम उन बातों को नहीं कर सके जिनको करने का हम लोगों ने निश्चय किया था तो इस हफ्ते से फिर एक बार अपने रहने की जगहों के बारे में बातें करने का वक्त आ गया है तो साहब चलिए बातें शुरू करते हैं अरे हाँ मगर बात शुरू करने से पहले ही चलिए आज कुछ गाने की बातें कर दें यानी कि वो जो म्यूज़िक पहली दी थी ना साहब म्यूज़िक पहली के जवाब बहुत लोगों ने बता दिए तो उसी से एक बात समझ में आती है कि ए मेरे प्यारे वतन एक ऐसा गाना है जो हम में से अधिकांश लोगों के मन में बसा हुआ है और हालांकि ये जो गाना जिसने गाया है फिल्म में वो शायद हिंदुस्तान के बारे में नहीं कह रहा है, मगर अपने वतन की याद हर एक के मन में बसी हुई है गाना जरा ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े जमन तुझ पे चमन तुझे हमें से ज्यादातर लोग अपने अपने वतन यहाँ पर वतन का मतलब मतलब सिर्फ देश नहीं है है शायद इस गाने में वतन का मतलब है वो जगह जिससे हम जुड़े हुए हैं हवा पानी मिट्टी कुछ। का हवा, बिल्कुल सही कहा आपने हवा पानी मिट्टी लोग सब कुछ जो हमारे मन में बसा हुआ है तो साहब ए मेरे प्यारे वतन जब हम कहते हैं ना तो वो वतन सिर्फ अपना वतन यानी देश ही, ही नहीं होता वो जगह वो काल वो समय वो सब कुछ आ जाता है उसमें मेरे ख्याल से पेड़ पौधे पक्षी सब आ जाते हैं तो ये जो है मेरे प्यारे वतन गीत था हमारे बहुत से साथियों ने इसको पहचाना और सच बात तो ये है कि ये है भी अपने आप में एक लीजेंड और हम सब मन में बसा हुआ है जब भी देशभक्ति या देश के गीतों की बात आती है तो ये गाना सबसे पहले सामने आने वाले गीतों में ये एक और है। और लोगो ए मेरे वतन हाँ। के लोगों और अब आपके सामने आ रहा है आज की म्यूजिक पहेली वाला गाना इसके बारे में बताइए ये गाना आ, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूँ राजकूर साहब पर फिल्माया गया है गाना ये रहा चलिए साहब अब बात शुरू करते हैं आज एक बहुत ही अजीब और गरीब शहर शहर की बातें शुरू करते हैं है? अजीब कौन कौन सा हो सकता है शबनम शबनम शबनम को जाना था ओ शबनम चली मुरादाबाद साथ में उसके था शमशाद चले लगे खेलने दोनों खेल तब तक छूट गई थी रेल वो वाला तो साहब आज हम आपको ले चलते हैं मुरादाबाद देखिए शबनम और शमशाद की रेल भले ही छूट गई हो मगर हमारी रेल मुरादाबाद के लिए नहीं छूटी हमें तो साहब मुरादाबाद के लिए बस से जाना पड़ा छूटी नहीं थी रेल मगर हमने सोचा था कि बस से जाना ज़्यादा ठीक रहेगा देखिए यूँ तो मुरादाबाद हम कई बार गए थे बचपन मगर बड़े होने के बाद भी हमको मुरादाबाद जाने का अवसर मिला अब आप सोचेंगे मुरादाबाद जाने का अवसर कैसे मिला तो भाई साहब इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है तो आप जानते हैं कहानियां सुनाने का तो मुझे शौक है एक, एक बात हमको समझना है अब यू तो यू तो बोलते हैं तो हमको शोले की बसंती जी याद आती है यू तो देखिए हम बसंती जैसी ज्यादा बातें नहीं करते आप बसंता जैसी करते हैं <laughs> तो साहब यू तो हमें आपको बताना नहीं चाहिए ये सब बैंक की बातें मगर हम आपको बताएंगे जरूर हुआ यूं कि हम साहब विदेश की पोस्टिंग से लौट कर आए तो जब लौट कर आए तो हमको आदेश मिला कि आप सर्कल में रिपोर्ट करिए तो साहब हम सर्कल में रिपोर्ट कर गए सर्कल में रिपोर्ट करने का मतलब था उस समय में पेरेंट सर्कल में रिपोर्ट करना यानी कि लखनऊ पहुंचना अब साहब हम लखनऊ पहुंच गए अब भैया जब हम लखनऊ पहुंचे तो उस समय तक हम तीन साल अपने देश से बाहर रहे थे हमें पता भी नहीं था कि लखनऊ में कौन बड़े अफसरान हैं कौन क्या हैं तो जब वहां गए तो हमें पता चला कि लखनऊ शहर में यानि लखनऊ सर्कल में हमारे एक घनिष्ठ मित्र देवराज जी वहाँ पर सी लगे हैं अब भैया सी बड़ा भारी पद होता है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें कार्मिक विभाग से यानी पर्सनल डिपार्टमेंट से कुछ काम हो उनके यो तो सी के पास शायद अट्ठारह बीस विभाग होते हैं मगर अब यह उस समय की बात आपको बता रहा हूँ आजकल कितने होते हैं मुझे पता नहीं तो साहब वो सर्कल सी लगे हुए थे हमने सोचा अपने दिल में कि अरे यार जब अपना दोस्त ही सर्कल सी लगा है तब क्या चिंता है हम तो जहाँ चाहेंगे वहीं रहेंगे हम अपनी बीवी से पूछने भी लगे कि ये बताओ लखनऊ में कहाँ रहना चाहोगी लखनऊ हम लोगों ने ये तो तय कर ही लिया था कि लखनऊ में ही रहेंगे लखनऊ कभी रहे नहीं कभी रहे नहीं थे तो साहब हमने ये तय कर लिया था कि लखनऊ में रहेंगे तो अब बल्कि हम लोग अपने रहने की जगह तय करने लगे थे तो हमने कहा, कहा कि हम कि अरे अपना देवराज है ना हो जाएगा खैर साहब जब पहुंचे तो पहले देवराज जी से मिले फिर उसके बाद जो पर्सनल अफसर थे पर्सनल मैनेजर थे उनसे मिले उन्होंने कहा कि आप जाइए और सीजीएम और जीएम से भी मिल लीजिए ठीक है प्रोटोकॉल था तो हम सीजीएम साहब के पास भी गए मिलने के लिए उसके बाद जीएम साहब के पास भी गए आपको ये बता दें कि जीएम साहब श्री ओम प्रकाश भट्ट जी थे श्री भट्ट जी जब हम साओपोलो में रिप्रेजेंटेटिव थे उस जमाने में भट्ट जी वॉशिंगटन में रिप्रेजेंटेटिव और साहब एक ऐसी मीटिंग भी हुई थी जिसमें कि लंदन शहर में चेयरमैन साहब आए थे और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स और विदेश की शाखाओं के लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था तो हमारी भट्ट साहब से वहाँ भी मुलाकात हुई थी भट्ट साहब हमें क्यों याद रखते हम तो बड़े जूनियर अधिकारी थे मगर चूँकि रिप्रजेंटेटिव थे इस नाते से शायद हमने सोचा उन्हें हमारी याद होगी तो साहब हम भट्ट जी से भी मिलने गए जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने बड़े प्यार से बैठाया उन्होंने हमारा नाम भी लिया हालांकि ये मुझे बाद में समझ में आया कि नाम तो इसलिए कि चूंकि बाहर से उनके पिए उनको फ़ोन पर बता दिया होगा कि फलाने आदमी आपसे मिलने आ रहे हैं तो साहब खैर उन्होंने बैठाया प्यार से पूछा उन्होंने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो वगैरह वगैरह ये सब हो गया साहब उसके बाद साहब हम आ गए बाहर अब हम फिर एक बार Uh, मुझे जहाँ तक याद आता है देवराज जी के पास गए हमने कहा देवराज जी हम कह कब कहाँ पोस्ट होंगे ये बताइए उन्होंने कहा देखिए हम नोट पुटअप करते हैं और इसके बाद आपको जो भी निर्णय होगा सूचित किया जाएगा हमने कहा हम तब तक क्या करें उन्होंने कहा ऐसा करिए कि आप तब तक एल में घूमिए अपने दोस्तों के पास जाइए मुलाकात करिए अब साहब हम आपसे सच बताएं कि एलएचओ में हमारे दोस्त भी उस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं थे क्योंकि हम उन्नीस में केंद्रीय मतलब केंद्रीय कार्यालय के लिए रिलीव हो गए थे और उसके पहले हम कभी लखनऊ एलएचओ में रहने का मौका नहीं मिला था हम बनारस के निवासी थे बनारस में बनारस शाखा में और उसके पहले पटना सर्कल में काम करते थे बनारस शाखा नहीं बनारस रीजनल ऑफिस में और चकिया में थे तो लखनऊ शहर के जो बाशिंदे यानी कि देखिए एलएचओ में जो लोग पोस्ट होते हैं ना बड़े आदमी होते हैं तो लखनऊ शहर में एल में जो लोग पोस्टेड थे उनकी निगाह में हम बड़े टुच्चे व्यक्ति थे तो साहब ऐसे टुच्चे लोगों से ज़्यादा दोस्ती करना लोगों के लिए हितकर नहीं होता है घातक होता है घातक <laughs> होता है शायद सही है आज की तुलना में आज की तारीख में यही बात कहना उचित होगा तो साहब क्या हुआ हमारे एक घनिष्ठ मित्र थे जो उस वक्त एल में थे और साहब हमें बस उन्हीं का एक सहारा था और वो बड़े आदमी थे वो ए थे और साहब सॉरी एजीएम नहीं चीफ मैनेजर ही थे वो भी और मगर उनको एक बड़ा सा कमरा मिला हुआ था श्री ज्ञानदीप सिंह बांगा साहब तो साहब हम बांगा साहब के पास गए बांगा साहब ने तो गले लगाया ही और उन्होंने कहा कि बस तू फिकर मत कर तू यहीं बैठ और साहब उन्होंने अपना कंप्यूटर भी मुझको दे दिया बोले ये ले कंप्यूटर जो मर्जी करना कर और बस कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है यहीं पर बैठो। बांगा साहब के बगल में एक कमरा था उस कमरे में हमारे एक अन्य देखिए उस समय तो मित्र कहना गलत होगा उस समय वो हमारे परिचित थे श्री पीयूष कुमार हजेला साहब हजेला साहब थे वहाँ पर बस अब हाँ, हजेला साहब से भी हम गले मिले और उनसे भी मुलाकात हो गई हालांकि बाद में हम और पीयूष कुमार हजेला घनिष्ठ मित्र हो गए हम ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त हमको अगर यूँ देखा जाए ना तो निर्वासित लोगों को जैसे शरण मिलती है हमें उस तरह से शरण मिल गई थी वनवास वालों को चित्रकूट मिला <laughs> तो साहब हम वहाँ पहुँच गए खैर उसके बाद शायद उस समय के जो सीजीएम महोदय थे ना उनसे हमारे विरुद्ध लोगों ने कुछ कहा हम वो कहानी कभी और आपको सुनाएंगे मगर नतीजा ये हुआ भाई साहब कि हम सितंबर महीने में वहां पहुंचे थे पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर पूरा दिसंबर हम बांगा साहब के कमरे में बैठकर ही समय गुजारते रहे कितना गेम खेले जनवरी <laughs> के महीने में शायद पाँच या छ जनवरी को एकदम संक्रांति के एक दिन पहले ओ हाँ। संक्रांति के एक, दिन, एक दो पहले। दो दिन पहले हमको बांगा जी ने फोन किया बोले कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है अच्छा ये फोन भी कैसे आया साहब हमको दिसंबर के आखिरी समय में यानी आखिरी हफ्ते में हमको भेज दिया गया कि आप कुछ कॉपी जांचने का काम है उसके लिए हैदराबाद चले जाइए तो साहब हम स्टाफ कॉलेज हैदराबाद आ गए स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में आकर के पता चला कि हमें थ्री टू फोर शायद या टू टू थ्री प्रमोशन की कॉपी जांचने का मौका मिला और वहीं पर एक और ग्रुप आया था जो कि उसी वक्त डीजीएम प्रमोट हुआ था तो वो वो ग्रुप भी था और वो शायद थ्री टू फोर की कॉपी जांच रहा था खैर तो ऐसे तो हमारे दोनों ग्रुप्स को हैदराबाद में मिलने का मौका नहीं मिलता था मगर भोजन के समय यानी स्पेशली लंच के समय क्योंकि सबका लंच टाइम एक होता था तो हम लोगों को मिलने का मौका मिलता था वहीं पर हमको ये सुनने को मिला जो नए नए प्रमोट हुए थे लोग उनका कहना ये था कि अरे ये एजीएम लोग जो है ये काम नहीं करना चाहते हम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई साहब ये अभी तक एजीएम ही हैं क्योंकि अभी उनको डी की चिट्ठी भी नहीं मिली है अभी मात्र रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है परंतु उनके हृदय में अभी से ये बात आ गई है कि एजीएम लोग काम नहीं करते खैर तो चलिए साहब ये सब बातें छोड़िए ये तो एक क्या बोलते हैं पासिंग रेफरेंस था हम उसके बाद लौट कर आए थे शायद शनिवार की शाम थी या रात थी इतवार की सुबह बांगा जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि यार तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है हमने कहा यार क्या बुरी खबर है उन्होंने कहा कि तुम्हारा ट्रांसफ़र मुरादाबाद ब्रांच कर दिया गया है बोले अगर तुम चाहो तो सीजीएम से मिलकर करके चेंज कराने का प्रयास करो हमने कहा यार अब इसमें हम चेंज कराने का क्या प्रयास करेंगे हम तो जाकर बस चिट्ठी ले लेंगे बस हम आए सोमवार की सुबह हमने चिट्ठी ली और हम रिलीफ कर दिए गए मंगलवार की सुबह हमने और हमारी पत्नी ने सोचा कि यार ट्रेन में जाना तो थोड़ा दिक्कत अलग काम होगा क्योंकि हमारे पास आ, मतलब यह था कि ट्रेन का कोई रिजर्वेशन नहीं था हालांकि लखनऊ से मुरादाबाद कोई लंबा सफर नहीं था मगर हम लोगों ने सोचा कि यार चलो हाँ बस में चलते हैं और बस में आराम से चले जाएंगे सुबह आठ बजे की बस इतना घन घोर को रहा है और साहब चारे का दिन और सुबह आठ बजे या सात बजे, की, बजे बस की बस थी आठ बजे की बस थी साहब उस बस में बैठ गए यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस बस बस आगे वाली सीट हम लोगों को मिल गई थी और थी और और साहब वो जो बजे ठीक अड्डे से चल पड़ी और उसके बाद हम लोगों के कानों को जो यातना मिली वो जो कैसेट बजा रहे थे <laughs> लगातार अनवरत इतने फुल वॉल्यूम पे कैसेट बजा रहे थे ड्राइवर साहब उतना ही करकश हॉर्न और उसी में वो कोहरे में घनघोर स्पीड में बढ़ाए जा रहे थे कि लगे कि ओफ ओफ बस ये यात्रा जो है ख़त्म ही हो जाएगी हम लोग सबको ले के और हम लोग को एक परिवर्तन और पता चला कि वो जो बस थी वो बस स्टॉप या बस स्टेशन पे नहीं रुक रही थी वो गाँव गाँव रुक रुक के लोगों को घर से पकड़ पकड़ के लोगों को चढ़ा रही थी आओ भैया तुम भी बैठ जाओ कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी यात्रा में में कुछ भूल देरी हो हो जाए, चलो तुमको भी लेके छोड़ेंगे नहीं किसी को, को तो इस तरह से लोगों बटोर बटोर के के के बुला बुला के बिठा बिठा के चल रहे थे कि जो यात्रा हमारी शायद घंटे जाती, हाँ, हाँ, आट, में हो जाती। आट, था मैं हाँ, आठ नौ घंटे में नहीं हाँ, बारह घंटे में पूरी हुई थी हम लोग आठ बजे रात में एक बस अड्डे पर पहुंचे जो उन्होंने बताया कि बरेली बरेली का है। है अब साहब साहब से लखनऊ की दूरी 270 270 किलोमीटर किलोमीटर और वो तय करने में उस बस ने 12 घंटे लिए। कोहरा था इसलिए शायद थोड़ा समय तो ज्यादा लगना ही था मगर इतना भी नहीं बरेली हमारा घर है हम हमारी पैदाइश बरेली में हुई है और बरेली देखने का हमें बहुत अवसर मिला है मगर जब उस अंधियारी रात में हम बरेली में उतरे तो साहब हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या जगह है तो क्योंकि बस फर्क था आ, जिस बस अड्डे को तो <laughs> बस अड्डा जो था वो नया बना था और हमें तो बरेली गए हुए कई साल बीत चुके थे बस साहब हम उत्तरे बस से और एक रिक्शे वाले को तय किया उससे कहा कि भाई फलानी जगह चलना है उसने कहा ठीक है साहब रिक्शे वाले ने जब हमसे तीस रुपए मांगे हमारी तो होश उड़ गए आंखें फटी की फटी रह गई हमने कहा है रिक्शे को तीस रुपए? मगर शायद हम थोड़े नादान थे और हमें अंदाजा नहीं था कि रिक्शों के भाड़े शायद इतने हो चुके थे डिस्टेंस नहीं मालूम था ना हमने कहा कोई बात नहीं क्योंकि बहुत से रिक्शे नहीं भी जाने को तैयार हुए थे ये आदमी तैयार हो गया इसने रिक्शे के पीछे हमारी अटैची पिटैची रख दी कुछ बिस्तरबंद जैसी चीज़ थी वो भी रख दी और साहब रिक्शा चल पड़ा अब रिक्शा चला जा रहा है शहर अंधियाारा है हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से कहाँ ले जा रहा है मगर ईश्वर की कृपा ये कि जब वो एक सड़क पे पहुंचा यानी जिस जगह को आज चौपला नाम से जाना जाता है जब वो वहाँ पहुंचा तब हमें समझ आया कि ओह ये हमको जाना पहचाना रास्ता है और साहब तत्पश्चात हम घर मतलब घर मतलब बरेली में जहाँ हमारा घर था हम वहाँ गए रात में शायद नौ साढ़े नौ बजे पहुँचे बुआ जी थी उन्होंने कुछ खाना बना खिलाया अगले दिन सुबह फिर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल का सवाल यह था कि डीजीएम साहब से मिलकर तब जाना है अब देखिए साहब हम डीजीएम साहब से मिलने के लिए गए तो हमें बाहर उनका जो नाम लिखा हुआ दिखाई पड़ा वो था श्री सुरेंद्र कुमार हमें किसी ने बताया था कि बरेली के डीजीएम मिस्टर चौधरी हैं हमें लगा कि सुरेंद्र कुमार जी कोई नए गए और हमें गलत इन्फॉर्मेशन है तो साहब खैर हम अंदर पहुंचे और सुरेंद्र कुमार जी ने हाथ हाथ मिलाया हम इस कदर बेवकूफ थे हमने पूछा कि सर आप कब आए उन्होंने कहा मतलब मैंने कहा कि सर चौधरी साहब कहाँ गए उन्होंने कहा कौन चौधरी साहब मैंने कहा सर मुझे बताया गया था कि यहाँ पर चौधरी साहब डीजीएम हैं वो मुझसे बोले कि आप एजीएम हैं मुरादाबाद का यानी मेरी डायरेक्ट ब्रांच का चार्ज लेने जा रहे हैं और आपको अपने डीजीएम का नाम नहीं मालूम है मुझे लगा कि ये तो फौपा हो गया यानी कि शायद मैंने कोई बड़ी गलती कर दी बोले मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौधरी है मैंने कहा साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर बोले कि आप कब जाएंगे मैंने कहा साहब मैं जा ही रहा हूं उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सूचना दे देता हूं आपके आने की मैंने कहा ठीक है साहब थैंक यू बहुत बड़ी गलती यह भी थी आखिरकार डीजीएम मेरे आने की सूचना क्यों दे मगर साहब उन्होंने कहा और मैंने स्वीकार कर लिया इससे बड़ी बेवकूफी हो सकती है मगर उस समय की यह बहुत बड़ी बेवकूफी थी इसमें क्या बेवकूफी है क्या बेवकूफी है वो पता चलेगा बाद में कहानी जब आगे बढ़ेगी ओके। तो साहब उसके बाद हम फिर एक बस पकड़ी और बस में बैठ करके मुरादाबाद पहुंच गए मुरादाबाद पहुंचे तो मेरे ख़्याल से उस समय शायद दो ढाई बज रहा था मैं मेरी पत्नी एक रिक्शे पर बैठे हुए और अटैची पीछे लदी हुई मुरादाबाद शाखा में पहुंच गए मुरादाबाद शाखा के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ और कुछ नारेबाजी हाय हाय यह सब चल रहा था मैं किसी तरह से भीड़ को चीरता हुआ गया जब अंदर पहुंचा तो शाखा प्रबंधक महोदय के एक बड़ा सा कमरा था शाखा प्रबंधक महोदय के कमरे में कई लोग बैठे हुए थे और साहब शाखा प्रबंधक ने जैसे ही मुझको देखा क्योंकि उनसे मेरा परिचय था वो उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा आइए आइए और उन्होंने कहा अपने सामने जो लोग बैठे थे लीजिए श्रीवास्तव जी भी आ गए सब लोग मेरी तरफ देखने लगे मैं भी थोड़ा अचकचा गया फ़ौर एक कुर्सी मेरे लिए खाली की गई और साहब बातचीत शुरू हुई मैंने उनसे बताया कि मेरी पत्नी बाहर रिक्शे पर है और उसका सामान है उसके पास उन्होंने कहा कोई बात नहीं चिंता मत करिए उसका इंतज़ाम कर देते हैं खैर किसी को भेजकर शायद होटल में कमरा वगैरह करवा दिया गया उसके बाद साहब बातचीत शुरू हुई ये कहानी आपको अलग से सुनाऊंगा, परंतु केवल इतना बता दूं कि उस समय जो झगड़ा चल रहा था वो ये था कि रेलवे वालों को जो वेतन कैश दिया जाता था वो हर महीने की पहली तारीख को मुरादाबाद शाखा से निकालकर रेलवे विभाग को दिया जाता था और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता था तो उस समय कुछ इसी निकालकर देने और डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में कुछ समस्याएँ थीं और वो रेलवे के कर्मचारी थे जो बाहर खड़े हुए भारतीय स्टेट बैंक हाय हाय के नारे लगा रहे थे और वो रेलवे के अधिकारी थे जो अंदर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे और हमारे शाखा प्रबंधक जो तत्कालीन थे उन्होंने कहा कि अब इस बारे में निर्णय मैं नहीं लूँगा ये हमारे नए शाखा प्रबंधक महोदय लेंगे आप सोच सकते हैं वह व्यक्ति यानी मेरे जैसा व्यक्ति जो एक छोटी सी शाखा चला चुका था उसको एका एक ये समस्या सामने दिखाई पड़ती है तो उसे क्या उत्तर देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए इसकी समझ भी होनी चाहिए थी समझ तो थी ना अब सवाल ये है कि वो तो समझ थी या नहीं थी इसके बारे में आपको अगले अंक में अब ये आप ना उत्सुकता जगा बताया नहीं बताने वाला काम ना मैंने कि आप, ये नहीं कहा साहब मुरादाबाद पहुँच गए आपकी बात नहीं सुनने <laughs> को तैयार है आप हमें आगे की कहानी जल्दी बताइए आपको बताएंगे बताएंगे आप उस कहानी में थी हम हम थे थे यार हम तो होटल भेज दिए गए चलिए साहब अगले हफ्ते इसी के के आगे तो तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं क्योंकि अभी तो बात मुरादाबाद की शुरू ही नहीं हुई आप कर, आप ना लच्छेदार बातें कर कर के टाइम क्या फुटेज खा रहा है। हाँ? हाँ? ये नहीं कि मुद्दे की बात पे आए भैया सब, सब किस मतलब अब सब लोग जा रहे भर करेंगे तब तो तो क्या हुआ तो एक्स का पार्ट टू भी कर दीजिए ऐसा क्यों नहीं अगले करते? हफ्ते फिर मिलेंगे आपने अपना वक्त दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कोई ना सुनना नमस्कार ठीक है चलेगा नमस्कार जब हम मिले थे